स्वामी विद्यानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण छिद्यंत सर्वसंशयाह स्वामी शर्मानंद मैं सात वर्ष की उम्र से सरीसा आश्रम में निवास करता था और सन 1923 से वहीं रहकर पढ़ाई करता था मठ आया जाया करता था और मुझे पूज्य महापुरुष महाराज के दर्शनों का अनेक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनका असीम स्नेह प्राप्त हुआ था सरीसा आश्रम से आने के कारण वे मजाक में मुझे कहते थे देखो सरसों कहीं बिखर मत जाना बंगाली में सरसों को सरीसा कहते हैं मुझे लगता है कि इस वाक्य में एक उपदेश के साथ एक आशीर्वाद भी था मैं छोटा था अतः दीक्षा का विचार मन में नहीं उठा यह इच्छा सन उन्नीस में उठी जब पूज्य विज्ञानन जी रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष थे उन्होंने मुझ पर कृपा की और उसी समय मैं गदाधर आश्रम में संयुक्त हो गया पूज्य विज्ञानानंद जी के बेलूर भट आने पर मैं गदाधर आश्रम से उनके दर्शनों के लिए वहाँ जाता था एक बार जब दर्शनों को गया तब मेरे पास पांच संतरे थे महाराज जी को प्रणाम करके फलों को उनके पास रखा उन्होंने कहा यह क्या इतने फल क्यों लाए हो मैंने उत्तर दिया खाली हाथ गुरु के दर्शनों को नहीं जाना चाहिए इसलिए ले आया हूँ महाराज जी ने कहा यह नियम गृहस्थों के लिए है साधु या आश्रमवासियों के लिए नहीं तुम तो आश्रमवासी हो अतः जब पांच फल लाए हो तो उसके बदले दस ले जाने लोग होंगे उसके ऊपर एक घलुआ क्योंकि ठाकुर घलु, घलुए की बात कहते थे जानते हो उसके अलावा तुम्हें पाँच मिठाइयाँ भी लेडी होगी जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ मुझे ग्यारह फल और पाँच मिठाइयाँ मिली गुरु महाराज के परम स्नेह के उस दान से मेरा हृदय भर गया आज भी उस घटना को याद कर आनंद होता है महाराज जी बीच बीच में कुछ आध्यात्मिक उपदेश देते थे जो बहुत अच्छे लगते थे कभी कभी मन में प्रश्न उठते थे एक बार कुछ प्रश्नों को पत्र में लिखकर कर जी को इलाहाबाद भेजे थे उन्होंने उत्तर दिया कि उनके बेलुर मठ आने पर उनसे भेंट करना वे उस समय सब प्रश्नों का उत्तर दे देंगे कुछ दिन बाद महाराज जी बेलुर मठ आए प्रश्नों को मन में लेकर उनके पास गया प्रणाम करने के बाद मैंने पत्र की बात भी याद दिलाई महाराज जी ने कहा ठीक है बोले तुम्हारे क्या प्रश्न हैं उस संकोच के बाद मैंने पूछा महाराज आप जो आध्यात्मिक उपदेश देते हैं वे आपके हैं या ठाकुर की बातें हैं महाराज जी का उत्तर मैं जब बोलता हूँ तब वे मेरी बातें होती है पर हम लोग जो कुछ कहते हैं वे सभी तो ठाकुर की ही बातें हैं वे हमारे भीतर से बोलते हैं एक प्रश्न के उत्तर से मेरी सारी जिज्ञास समाप्त हो गई संशय दूर हो गए बाकी प्रश्न नहीं किए करने की आवश्यकता ही नहीं थी महाराज जी ने जानना चाहा कि और प्रश्न है क्या मैंने कहा नहीं महाराज तभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं महापुरुषों के सानिध्य में सब संशय दूर हो जाते हैं यह सुना था गुरु महाराज के पास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कोलकाता मई उन्नीस स्वामी शर्मांद के संस्मरणों से